पा योग प्रदीप उत्तर मीमांसा अब उत्तर मीमांसा के जिन सूत्रों में अन्य दर्शनों के खंडन होने का भ्रम हुआ है उनका स्पष्टीकरण किया जाता है इक्षते न शब्दम इक्षते इ क्षण से अशब्दम शब्द प्रमाण रहित न नहीं है अर्थात ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति आदि में निमित्त कारण मानना शब्द प्रमाण रहित नहीं है क्योंकि इसमें यह शब्द प्रमाण है तदैच्छित बहुश्याम प्रजा ये, ये थी उसने इक्षण किया मैं बहुत हूँ वाला हूँ कई सांप्रदायिक भाष्यकारों ने अशब्दम के अर्थ प्रमार रहित प्रकृति लगाकर सांख्य दर्शन का खंडन किया है जो सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है क्योंकि सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति अनेक श्रुतियों और स्मृतियों से प्रमाणित है यथा मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो महेश्वरम प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को माया वाला अजा अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बनवी प्रजा सृजम स्वरूपा एक अजा अनादि प्रकृति है जो लाल श्वेत और काली रजस सत्व और तमस इन तीन गुणों वाली है वह अपने समान रूप वाली तीन गुणों वाली बहुत से प्रजाओं को उत्पन्न कर रही है महत परम अव्यक्तम पुरुषः पर महतत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति और अव्यक्त से परे पुरुष ब्रह्म है निम्न वेद मंत्रों में कितने उत्तम रीति से प्रकृति का वर्णन किया गया है द्वास्वर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व तय अन्पल स्वादयत अनसन अन्न अभिचाकशीति सामने वृक्षे पुरुषो निम निम्नो अनीशया शोचति मुह्यम जुष्टम यदा पश्यति पश्य अमीशमिमें वीतशोक पुरुष और पुरुष विशेष अर्थात जीव और ईश्वर रूप दो पक्षी जो साथ रहने वाले और मित्र हैं वे दोनों एक ही त्रिगुणात्मक प्रकृति रूप वृक्ष को आलिंगन किए हुए हैं उन दोनों से एक जीव रूपी पक्षी जन्म आयु और भोग रूपी सुख दुख स्वाद वाले फल को खाता है और दूसरा ईश्वर रूपी पक्षी फल न खाता हुआ केवल साक्षी रूप से रहता है उसी प्रकृति रूप वृक्ष पर जीव रूपी पक्षी आसक्त होकर असमर्थता से धोखा खाता हुआ शोक करता है किंतु जब योग युक्त होकर अपने दूसरे साथी ईश और उसकी महिमा को देखता है तब शोक से पार हो जाता है इस प्रकृति रूप वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर पृथ्वी में छिपी हुई उसकी जड़ अव्यक्त मूल प्रकृति गुणों की साम्यावस्था है जो अनिंग कहलाती है और प्रत्यक्ष न होने के कारण केवल आगम और अनुमान गम्य है जिसके संबंध में कहा गया है गुणानाम परम रूपम न दृष्टि प्रसमृक्षति यू दृष्टि प्रसंप्राप्त तनमाय सुकम अर्थ गुणों का असली रूप अर्थात साम्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता जो विषम परिणाम दृष्टिगोचर होता है वह माया जैसा है और अविनाशी है